पाठ तीन स्वच्छता मुहन इस शेहर में नया नया आया था मुहन इस शेहर में नया नया आया था पढ़ने में बहुत होशियार था वह कक्षा में हमेशां प्रथम आता खेल कूद में वह सबसे आगे रहता जल्दी ही कक्षा में उसके कई मित्र बन गए अजय उसका सबसे अच्छा मित्र था एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन दिन पर बुलाया मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरी दी उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुँचा उसके उपर केले का एक छिलका आगे रहा छे छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना मोहन ने मन में सोचा उसने छिलका उठाया और इधर-उधर देखा कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया उसने छिलका उसमें डाल दिया बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था वहां मक्खियां भिनभिना रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है हम्म इसी पानी से बदबू आ रही है मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुँचा वहाँ अजय के और भी कई मित्र आय हुए थे अजय ने मोहन को अपनी मा और पिता जी से मिलाया अजय की दादी जी बीमार थी मोहन उनसे भी मिला मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी मोहन ने अजय से कहा अजय हम तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती अजय की माताजी ने कहा बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है जगह-जगह कूड़ेदान भी हैं पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं इसीलिए सफाई नहीं रहती दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई अध्यापक ने कहा तुम ठीक कहते हो मोहन गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए सबके हाथ में एक-एक टोकरी और ज़ाडू थी सडक पर ज़ाडू लगा कर उन्होंने कूडा इकठा किया नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली कूड़ेदान पर ढक्कन रखा मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए हां जी जी बिल्कुल और उन्हें देखने लगे बच्चों में बहुत उत्साह था देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें वे अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहां आया करेंगे वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे आप भी इस काम में इनकी सहायता करें एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे अब आप इसे हमेशा साफ-सुथरा पाएंगे हां जी हां जी भी जी भी भी भी भी भी बिल्कुल, बिल्कुल हां जी हां वैसे ही 8 शब्द स्वच्छता स्वच्छता कूड़ेदान कूड़ेदान इकट्ठा इकट्ठा भिनकना भिनकना नगरपालिका नगरपालिका दोष दोष गंदगी गंदगी प्रारंभ प्रारंभ मोहल्ला मोहल्ला उत्साह उत्साह सप्ताह सप्ताह व्यक्ति व्यक्ति